महाभारत शांति पर्व दैयशीति तमोध्याय मंत्रियों की परीक्षा के विषय में तथा राजा और राजकीय मनुष्यों से सतर्क रहने के विषय में कालकवृक्ष मुनि का उपाख्यान भीस्मुवाच ऐसा प्रथम तो वृत्ति द्वितीया शुणु भारत यनेद राजक्ष सदान भीषम जी कहते हैं भरत नंदन यह राजा अथवा राजनीति की पहली वृत्ति है अब दूसरे सुनो जो कोई मनुष्य राजा के धन की वृद्धि करे उसके राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए ह्रियमाण अमा के नृत्यो वीवा भृत यु राजकोह समेत पहरतारो यदि मंत्री राजा के खजाने से धन का अपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजा के द्वारा पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोष के नष्ट होने का समाचार राजा को बतावे तब राजा को उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भंडाफोड़ करने वाले मनुष्य को प्रायः मार डाला करते हैं राज राजकोश से गोपताम राजकोश विलोपका समेत्य सर्वे बाधन्ते बाधन तेविनिता जो राजा के खजाने की रक्षा करने वाला है उस पुरुष को राजकीय कोष लूटने वाले सब लोग एक मत होकर सताने लगते हैं यदि राजा के द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाए तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है मुनि कालक वृक्षे कौशल्यम जदवाच इस विषय में जान का लोग कालक वृक्ष मुनि ने राज को जो उपदेश दिया था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं आज गांति हमने सुना है कि राजा थेमदरसी जब कोसल प्रदेश के राज सिंघासन पर आसीन थे उन्हें दिनों कालक वृक्षे मुनि उस राज्य में पधारे थे स काकम पंजरे बद्वाभषेमशिण सर्व पर्यचर पर्यचरद्युक्तः प्रवृत्यर्थी पुनः पुनः उन्होंने क्षेमधरती के सारे देश में उस राज्य का समाचार जानने के लिए एक कौवे को पिंजड़े में बांधकर साथ ले बड़े सावधानी के साथ बारंबार चक्कर लगाया अनागतम अतीत घूमते समय वे लोगों से कहने कहते थे सज्जनों तुम लोग मुझसे वायसी विद्या अर्थात कौवों की बोली समझने की कला सीखो मैंने सीखी है इसलिए कौवे मुझसे भूत भविष्य तथा इस समय जो वर्तमान है वह सब बता देते हैं परिपतन परिदृष्टवान यही कहते हुए वे बहुत मनुष्यों के साथ उस राष्ट्र में सब ओर घूमते फिरे उन्होंने राजकार्य में लगे हुए समस्त कर्मचारियों का दुष्कर्म अपनी आंखों देखा स बुद्ध तस्तः राष्ट्रस् व्यवसायथ राजयुक्तापहाराश्चर्वाध्हा तत तत स काक द्रष्टुमत सर्वस्मे वचनम ब्रुवाण राष्ट्र के सारे व्यवसायों को जानकर तथा राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजा की संपत्ति के अपहरण होने की सारी घटनाओं को जहां तहां से पता लगाकर वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अपने को सर्वज्ञ घोषित करते हुए उस कौवे को साथ ले राजा से मिलने के लिए आए सस्म कौशल्यमागम्य राजा मात्य मरंकृित प्रा का वचना अमुत्रेद अशौचाशौते राजकोश्वया हृत एवं आख्याति काम तिद्रम अनुगम्यताम् कौशल नरेश के निकट उपस्थित हो मुनि ने सज धज कर बैठे हुए राजमंत्री से कौवे के कथन का हवाला देते हुए कहा तुमने अमुक स्थान पर राजा के अमुक धन की चोरी की है अमुक अमुक व्यक्ति इस बात को जानते हैं जो इसके साक्षी हैं हमारा यह कौवा कहता है कि तुमने राजकीय कोष का अपहरण किया है अतः तुम अपने इस अपराध को शीघ्र स्वीकार करो तथान प्राहकोश हरा न चाष्य वचनम किंचन इसी प्रकार मुनि ने राजा के खजाने से चोरी करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी कहा तुमने चोरी की है मेरे इस कौमे की कही हुई कोई भी बात कभी और कहीं भी झूठी नहीं सुनी गई है तेन विप्रकृत सर्वे राजयुक्ता कुरुद्व तमस्या भी प्रसुप्त निचिका कम इस प्रकार मुनि मुनि के के द्वारा हुए सभी राज कर्मचारियों ने अंधेरी रात में सोए हुए के उस कवे को बाण से कर मार डाला ब्राह्मणो वाक्यम क्षेम दर्शिवीत अपने कौवें को पिंजड़े में बाण से विदिर्ण हुआ देखकर ब्राह्मण ने में राजा से इस प्रकार कहा, राजन, प्राण भवतो हितं। राजन आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात कहूँ मित्रार्थम अभि संतप्त भक्त सर्वात्मना आप मेरे मित्र हैं मैं आपके ही हित के लिए आपके प्रति संपूर्ण हृदय से भक्तिभाव रख कर यहाँ आया हूँ आपके जो हानि हो रही है उसे देखकर मैं बहुत संतप्त हूँ अयम तवाते जो ब्रूजा दक्षमा सम्बुबोधय सदस्व सारथी अतिम्यो प्रसोक्त तो ही प्रसय्या हित कारणा तथा विध से सुहृदा क्षंतव्यम स्व विजानता ऐश्वर्य व्यक्षता निरुषेट जैसे सारथी अच्छे घोड़े को सचेत करता है उसी प्रकार यदि कोई मित्र मित्र को समझाने के लिए आया हो मित्र की हानि देखकर जो अत्यंत दुखी हो और उसे सहन न कर सकने के कारण जो हठपूर्वक अपने सुहित राजा का हित साधन करने के लिए उसके पास आकर कहे कि राजन तुम्हारे इस धन का अपहरण हो रहा है तो सदा ऐश्वर्य और उन्नति की इच्छा रखने वाले विज्ञ एवं सुरहित पुरुष को अपने उस हितकारी मित्र की बात सुननी चाहिए और उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए प्रत्युवाचेदम यकिन भवान्वेत कस्माद न चमे आकांक्षा नात्मनोत ब्राह्मण प्रति प्रब्रूहि यदि हेक्षसि क्या हितेक्यम यदस्मा विप्रवक्ष्यसी तब राजा ने मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया ब्राह्मण आप जो कुछ कहना चाहे मुझसे निर्भय होकर कहें अपने हित की इच्छा रखने वाला मैं आपको क्षमा क्यों नहीं करूंगा विप्रवर आप जो चाहे कहिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप मुझसे जो कुछ को, कोई भी बात कहेंगे आपकी उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा मुनिर्वाच ज्ञावा पापान पापाश्च भया भक्यावृत्तिम सामगम मुनि बोले महाराज आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध इस बात का पता लगाकर तथा तो आप पर आपके सेवकों की ओर से ही अनेक भय आने वाले हैं यह जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए मैं आपके पास आया था पापा राजो पित्य शास्त्र के आचार्यों ने राज सेवकों के इस दोष का पहले से ही वर्णन कर रखा है कि जो राजा की सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए यह पापमय जीविका अगति का गति है अर्थात जिन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलता वे राजा के सेवक होते हैं आशी विशेष हो संगतम यहुमित्राच राजो बहुमित्रा तथ तेभ्य सर्वे ए बाहु भयम राजना तथय राजूर्ता देवभिर्भवेत जिसका राजाओं के साथ मेलजोल हो गया उसकी विसधर सर्पों के साथ संगति हो गई ऐसा नीतिज्ञों का कथन है राजा के जहां बहुत से मित्र होते हैं वहीं उनके अनेक शत्रु भी हुआ करते हैं राजा के आश्रित होकर जीव का चलाने वालों को उन सभी से भय बताया गया है राजन स्वयं राजा से भी उन्हें घड़ी घड़ी में खतरा रहता है नई कांते प्रमादे शक्य कर तुम पतो न तो प्रमाद कर्तव्य कथंजित भूत में क्षता राजा के पास रहने वालों से कभी कोई प्रमाद हो ही नहीं यह तो असंभव है परंतु जो अपना भला चाहता हो उसे किसी तरह उसके पास जाना जानबूझकर प्रमाद नहीं करना चाहिए राज यदि सेवक के द्वारा असावधानी के कारण कोई अपराध बन गया तो राजा पहले के उपकार को भुलाकर कुपित हो उससे द्वेष करने लगता है और जब राजा अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो जाए तो उस सेवक के जीवन की आशा नहीं रह जाती जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है उसी प्रकार शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी से रहना चाहिए आशे विषमिव क्रद्धम राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है जब वह कुपित होता है तो विस्तृत सर्प के समान भयंकर हो जाता है अतः मनुष्य को चाहिए कि मैं जीवित नहीं हूँ ऐसा मानकर अर्थात अपने जान को हथेली पर लेकर सदा बड़े यत्न से राजा की सेवा करे दुर्व्यता कमान दुष्कृता दुर्धिष्ठितात् दुराशिता दुर्भर जितान इंगिताद अंगचेता मुँह से कोई बुरी बात ना निकल जाए कोई बुरा काम ना बन जाए खड़ा होते किसी आसन पर बैठते चलते संकेत करते तथा किसी अंग के द्वारा कोई चेष्टा करते समय अथवा न हो जाए इसके लिए सदा सतर्क रहना चाहिए देवते सर्वात राजा प्रसारित वैश्वर इव क्रुद्ध मूलम अपनी निर्दित यदि राजा को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो जाए तो जलती हुई आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है यदि राजन यम वर्तते च तथा अथ भूयान समय करेश पुनः पुनः राजन यमराज ने जो यह बात कही है वह ज्यो की त्यों ठीक है फिर भी मैं तो बारंबार आपके महान अर्थ का साधन करूंगा ही ददास्मद ननु कार्या मेरे जैसा मंत्री आपत्तिकाल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है राजन मेरा यह कौआ भी आपके कार्य साधन में संलग्न था किन तुम्हारा गया अर्थात संभव है मेरी भी वही हो ना भवान ना साम भवान क्षमतिर अतिरभवे परंतु इसके लिए मैं आपकी और आपके प्रेमियों की निंदा नहीं करता मेरा कहना तो इतना ही है कि आप स्वयं अपने हित और अहित को पहचानिए प्रत्येक कार्य को अपने आँखों से दूसरों की देखभाल पर विश्वास न कीजिए ये अभूतिका भूता नाम जो लोग आपका खजाना लूट रहे हैं और आपके ही घर में रहते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। वैसे लोगों ने मेरे साथ वैर बांध लिया है यो वा भगविनाश राज्यक्ष राजन सिद्ध्य नान्य था राजन जो आपका विनाश करके आपके बाद इस राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता है उसका वह कर्म अंतपुर के सेवकों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने से ही सफल हो सकता है अन्यथा नहीं अतः तो आपको सावधान हो जाना चाहिए तेसाम हम काके प्रभो नरेश्वर मैं उन विरोधियों के भय से दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा प्रभो उन्होंने मेरे लिए ही बाण का संधान किया था किंतु वह उस कौवे पर जा गिरा छद्म काम कामश्य गमितो यम साधनम दृष्टम हे तन्मया राजन तपोदी न मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था तो भी छल कपट के इच्छा रखने वाले षड्यंत्रकारियों ने मेरे कौमे को मारकर यमलोक पहुंचा दिया राजन तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई दूरदर्शनी दृष्टि से मैंने यह सब देखा है बहुनक्र झथ ग्रहाम तिमंग गणयुताम काकेना बाल शेड इमा यामता नदी यह राजनीति एक नदी के समान है राज के पुरुष उसमें मगर मत्स्य तिमिंगल समूहों और ग्राहों के समान है बेचारे कौवे के द्वारा मैं किसी तरह इस नदी से पार हो सका हूँ सिंह व्याघ्र समाकुलाम दुरासदाम दुष प्रथहाम गुहाम हेमवती जैसे हिमालय की कंदरा में ठूठ पत्थर और काटे होते हैं उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का भी निवास होता है तथा उन्ही सब कारणों से उसमें प्रवेश पाना या रहना अत्यंत कठिन एवं हो जाता है। उसी प्रकार अधिकारियों के कारण इस राज्य में किसी भले मनुष्य का अग्निनातामसम दुर्गम नौभिराप्यम त्य गम्य राज तगम्यते ए नोपायम पंडिता अंधकार में दुर्ग को अग्नि के प्रकाश से तथा जल दुर्ग को नौकाओं द्वारा पार किया जा सकता है परंतु राजा रूपी दुर्ग से पार होने के लिए विद्वान पुरुष भी कोई उपाय नहीं जानते हैं गहन राज्यम अंधकार नेह विश्व सक्यम भवता आपका यह राज्य गहन अंधकार से आछन्न और दुख से परिपूर्ण है आप स्वयं भी इस राज्य पर विश्वास नहीं कर सकते फिर मैं कैसे करूँगा च संशय अत यहाँ रहने में किसी का कल्याण नहीं है यहाँ भले बुरे सब एक समान है इस राज्य में बुराई करने वाले और भलाई करने वाले का भी वध हो सकता है इसमें संशय नहीं है न्याय तो दुष्कृत घात सुकृत न कथंचन युक्तम श्रम जात जवे नई वा ब्रजिद्बुध न्याय की बात तो यह है कि बुराई करने वाले को ही मारा जाए और पुण्य श्रेष्ठ कर्म करने वाले को किसी तरह भी कोई कष्ट न होने पावे परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता अतः इस राज्य में स्थिर भाव से निवास करना किसी के लिए भी उचित नहीं है विद्वान पुरुष को यहाँ से अति शीघ्र हट जाना चाहिए सीता नाम नदी राजन प्रभोजश्याम निमज्जती तथोपमा इमा मंडे वागुरा सर्वघात निम राजन सीता नाम से प्रसिद्ध एक नदी है जिसमें नाव भी डूब जाती है वैसे ही यहाँ की राजनीति भी है अर्थात इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूब जाने की आशंका है मैं तो इसे समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली फांसी ही समझता हूँ मधु प्रपा भवान भोजनम विश संयुतम असतामेवते भावो वर्तते न आप शहद के छत्ते से युक्त पेड़ की उस ऊंची डाली के समान है जहाँ से नीचे गिरने का ही भय है आप विष मिलाए हुए भोजन के तुल्य हैं आपका भाव असज्जनों के समान है सज्जनों के तुल्य नहीं है आशि विषय परिवृत कूप स्तमति पार्थिव दुर्गत था बृहत्कोलाम कारिराबेत्र संयुताम नदी मधुर पानी या यथा भोपाल आप विचरे सर्पों से घिरे हुए कुएं के समान हैं राजन आपकी अवस्था उस मीठे जल वाली नदी के समान हो गई है जिसके घाट तक पहुंचना कठिन है जिसके दोनों किनारे बहुत ऊंचे हो और वहां करील के झाड़ तथा बेत की बल सब और छा रहे हो सगृध्र गोमाुत राजहंसोझसे यहाँ महावृक्ष कक्ष संवर्धते महां ततस्वृण तमतीत वर्धते तेन ग्रेन्धन दावोदहति दारुण तथोपम ज्यास्ते राजस्ता जैसे कुत्तों गधों और गिदड़ों से घिरा हुआ राजहंस बैठा हो उसी तरह दुष्ट कर्मचारियों से आप घिरे हुए हैं जैसे लताओं का विशाल समूह किसी महान वृक्ष का आश्रय लेकर बढ़ता है फिर धीरे धीरे उस वृक्ष को लपेट लेता है और उसका अतिक्रमण करके उससे भी ऊंचे तक फैल जाता है फिर वही सूख भयानक ईंधन बन जाता है तब दारू दावा उसी इंधन के सहारे उस विशाल वृक्ष को भी जला डालता है राजन आपके मंत्री भी उन्हीं सूखी लताओं के समान हो गए हैं, अर्थात आपके ही आश्रय से बढ़कर आप ही के विनाश का कारण बन रहे हैं अतः आप उनका शोधन कीजिए चैव भवता परिपालिता भवत प्रियम नरेश्वर, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया और आपने जिनका पालन किया वे आपसे ही कपट भाव रख कर, आपके ही हित का विनाश करना चाहते हैं उचित संकमा प्रमाद परिरक्षता अंत सर्पागार ए वीरपत्न इले शीलम जिज्ञासमान मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था इसलिए सदा सशंक रह बड़ी सावधानी के साथ यहाँ रहा हूँ ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता हो अथवा किसी की पत्नी के घर में घुस गया हो कशिद जितेंद्रियो राजा कश्चिराज कश्चिश राजा कश्चिराज प्रिया प्रजा विज्ञा प्राप्त तवाहम राज क्या इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं क्या इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में है क्या यहाँ के प्रजाओं का राजा पर प्रेम है और राजा भी क्या अपने प्रजाओं पर प्रेम रखते हैं निर्वश्रेष्ठ इन्हें सब बातों को जानने की इच्छा से मैं आपके यहाँ आया था तत्में रोचते राजन तस्व भोजनमें न रोचन ते वे तृष्णस जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है उसी प्रकार आपका दर्शन मुझे बड़ा प्रिय लगता है परंतु जैसे प्यास न रहने पर पानी अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार आपके ये मंत्री मुझे अच्छे नहीं जान पड़ते हैं भगवत इति कारण नात्र संशय मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ यही इन मंत्रियों ने मुझसे बड़ा भारी दोष पाया है और इसीलिए ये मुझसे द्वेष रखते हैं इसके सिवा दूसरा कोई इनके रोष का कारण नहीं है मुझे अपने इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है नहीं हम दुग्धन तत्सा दोष दर्शनम अरे ही दुर्हदा ध्येय भग्न पुज्छा दे यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता तो भी मेरे प्रति इन लोगों की दोष दृष्टि हो गई है जिसकी पूछ दबा दी गई हो उस सर्प के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए अर्थात इसलिए अब अम मैं यहाँ रहना नहीं चाहता राज भूयसा परिहारेण सत्कारेण च भूयसा पूजितो ब्राह्मण श्रेष्ठ भूजो वश गृह मम राजा ने कहा विप्रभर आप पर आने वाले भय अथवा संकट का विशेष रूप से निवारण करते हुए मैं आपको बड़े आदर सत्कार के साथ अपने यहाँ रखूँगा आप मेरे द्वारा सम्मानित हो बहुत काल तक मेरे महल में निवास कीजिए ये ताम ब्राह्मण ने क्षंत्र ते नदेयम तम अंतरम ब्रह्मन जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं वे स्वयं ही मेरे घर में नहीं रहने पाएंगे अब इन विरोधियों का दमन करने के लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप स्वयं ही सोचिए और समझिए यथा स्वा सुधृतो दंडो यथा चुकृतम कृतम तथा समक्ष भगवं से यथे विम भगवान जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए अदर्श अन्एकम दुर्बली करो तथा कारण आज्ञा पुरुषम पुरुषम दही मुन ने कहा राजन पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है इसे प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल दुर्बल कर, कर दीजिए उसके बाद अपराध के कारण का पूरा पूरा पता लगाकर कर क्रमशः एक एक व्यक्ति का वध कर डालिए एक दो सा ही बहुम मृदन इोरपि कंटका मंत्र भेद अभिया मित नरेश्वर जब बहुत से लोगों पर एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं और उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं अतः यह गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट न हो जाए इसी भय से मैं तुम्हें इस प्रकार एक एक करके विरोधियों के वध की सलाह दे रहा हूँ अयम तो ब्राह्मणा नामा मृदंडा कृपाल स्वास्थ्य च्षावत परेशा च यथात्मन महाराज हम लोग ब्राह्मण हैं हमारा दंड भी बहुत कोमल होता है हम स्वभाव से ही दयालु होते हैं अतः अपने ही समान आपका और दूसरों का भी भला चाहते हैं अराजन्नात्मान चक्ष संबंधी मुनि कालक इत्येवम अभिसंगितः राजन अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ मैं आपका संबंधी हूँ मेरा नाम है कालक वृक्षे मुनि पिता सखा चवत संत्यसंग व्यापने भवतो राज्य राजन पितर संसिते सर्वका पर तपस्तपा मास्म तो ब्रबिबे तूय्रमेदी मैं आपके पिता का आदरणीय एवं सत्यप्रतिज्ञ मित्र हूं, नरेश्वर आपके पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब आपके राज्य पर भारी संकट आ गया था तब अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग करके मैंने अर्थात आपके हित के लिए तपस्या की थी आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं फिर यहाँ आया हूँ और आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़ सुखे महाराज आपने सुख और दुख दोनों देखे हैं यह राज्य आपको दैव से प्राप्त हुआ है तो भी आप इसे केवल मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं तथो राज संयज्ञ पुरोहित कुले चैव संप्राप्ते ब्राह्मण वर्षभे तदनंतर पुरोहित के कुल में उत्पन्न विप्रवर कालक वृक्षे मुनि के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ एवं आनंदोत्सव होने लगा एक छत्रा महिम कृपा कौसल्याय यशस्वी रेश मुनि कालक वृक्षम कालक वृक्षे मुनि ने अपने बुद्धिबल से यशस्वी कौशल नरेश को भूमंडल का एक छत्र सम्राट बनाकर अनेक उत्तम यज्ञों द्वारा जतन किया तद्वचनं तथा राजा हित तद्वचन भारत, भारत कौसल कौशलराज ने भी पुरोहित का हितकारी वचन सुना और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली यी महाभारती शांति परवि राजधर्मा आमा परीक्षायाँ कालक वृक्षोपाख्यातमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्मानुशासन पर्व में मंत्रियों की परीक्षा के प्रसंग में कालक वृक्ष मुनि का उपाख्यान